श्री, श्री राम कताम श्री राम कृष्ण श्री सिंदूरिया समाजे श्रीरामकृष्णकमृत श्रीरामकृष्ण से सिंधुरियास्थि ब्राह्मुटीरे ष परेद श्रीरामक सश्वरासन मात्र सहाप्री प्रभु बहुकाल उपष्टस्तव दीक्षया अधीर संवृत्त केशवशिष्या वदन्ति, स इदानिम इदानिम सविन वद इन कियत्ल्यतिदानीयकागवन्ना पीड़ा तस्मा शिष्याृहपर्जना एक प्रभुस्तु केशव दु उत्तरोग्र सं केशव शिष्यान केशवशिष्याय भो त आगमन कि अहमे कथम गा प्रसन्न सविन महोदय किंचित कालान स आगछति श्री प्रभु यूजत युष्मा क्रियते अहम अंतर्ग् प्रसन्न श्री प्रभु विस्मा केशवप्रसङ्गं करोति प्रसन्नः तस्यावस्था अन्यथा जाता भवादृश इव मात्रा सहालपति माता किं वदतीति श्रुत्वा हसति क्रन्दति च केशवो जगन्मात्रा सह आलपति हसति क्रन्दतीति वचनश्रवणमात्रमेव श्रीप्रभुः भावाविष्टो भवति सप्देवस्थ श्री प्रभु सीतकाल गात्रे चरिवर्णीया पशुमीय वस्त्रता शैत्यवाका तदुपरी च पशुमीय वस्त्र सुन्न देह स्रा चृष्टि पूर्णतो मग्न बहुकालवस्थोस्ती कथम संगो नंध्यासमता कथित प्रकतिस्थ पाश्वस्थे अभ्यर्थना प्रकोष्ठे दीप प्रज्वलि तकोष्ठ श्री प्रभो उपवेश प्रयत्न क्रीय से महता क्लेशन सह अभ्यर्थना प्रकोष्ठ नीता प्रकोष्ठे नईका मंडनोपकर कौच केदार आलना प्रभु आलनादीप्री प्रभुक उपरी उपेशि कौचोपरी उपवेश पुनर्बाशून्यो भावाष्ट कौचासनोपरी दिगप्वावेशवशन कि वदनिवास्थ सोपयोग आसीत इदान पुनः प्रयोजनम् प्रयोजन राखाला दृष्टि राखाला जगन्मातदर्शन तथा तया सहाप आत्मनो मृतव मृत्य श्री प्रभु पुनः किमी पश्य भटति यता पुनर्वाणसे पटशाटी धारयती कि दर्शय माता उप्लव मधेह उपविश भो उप श्री प्रभोरमहाश प्रचल चलती प्रकोष्ठ प्रभामय ब्राह्मक्ता पीता सी लाटुराखाल मटर महाशयादय समीपा सी श्री प्रभुर्भवदशायां स्वगत देखा शरीर मुत्पन्न पुनर्न च आत्मा यहाँ पक्वुवाकच पृथ्व विदे अवदशायाँ फल से पृथक या पृथकण अति कठिन तस्े तस्धे च देह देहबुद्धि तदा शरीरं भिन्नम आत्मा भिन्न इति बोधो केशव प्रवेश आग्छति ये त्रह्मीरेरे टाउन हलने दिष्टवत अस्थचर्मसारा मूर्ति प्रेक्ष्य विस्मता सीष्ठ केशव पदभ्या नक्नो कुड्यसम्रेण अग्रसरो भवती। बहु कौचासन भौचासनम अभी तगत उपदीष्ट श्री प्रभु एकसरे कौचाशन अवतीचैरपिष्ट केशव श्री प्रभो दर्शन लहुकाल यवत भौमनतिम निवेदय प्रणाम उत्था उपीश श्री प्रभुरीदानीमी भावस्थ किंचिस्वगक्ति कौती श्री प्रभुर्मा सहालपति